संवेदनाओ संवेदनाओ के, के पंख की एक, एक और, और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी शेर और किशमेश एक खूबसूरत गांव था चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था जब भी वह ऊंचाई पर चढ़कर गरजता तो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। कड़ाके की ठंड का मौसम था सारी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी शेर बहुत भूखा था उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था शिकार के लिए वह नीचे उतरा और गांव में घुस गया वह शिकार की ताक में घूम रहा था दूर से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी खिड़की में से टिमटिमाते दिए की रोशनी बाहर आ रही थी शेर ने सोचा यहाँ कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा और वह खिड़की के नीचे बैठ गया झोपड़ी के अंदर से बच्चे, बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी वह लगातार वा रोए जा रहा था शेर इधर उधर देखकर देख देख मकान में घुसने ही वाला था कि उसे औरत की आवाज आई चुप हो जा चुप हो जा बेटा देख देख लोमड़ी आ रही है कितनी बड़ी लोमड़ी है देख देख कितना बड़ा मुंह है इसका कितना डर लगता है ना उसको देखकर चुप हो जाने तो लोमड़ी तेरे पास आ जाएगी लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया मां ने फिर कहा वो देखो वो देखो भालू आ गया भालू खिड़की के बाहर बैठा है बंद करो रोना नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा लेकिन बच्चे का रोना फिर भी जारी रहा उसे डराने का कोई असर नहीं पड़ा खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था अजीब बच्चा है ये काश मैं इसे देख सकता ये न तो लोमडी से डरता है और न ही भालू से उसे फिर जोर की भूख सताने लगी शेर खड़ा हो गया बच्चा अभी भी रोई जा रहा था देखो देखो माँ ने फिर से आवाज लगाई देखो शेर आ गया है शेर वो रहा खिड़की के नीचे लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ यह सुनकर शेर को बहुत हुआ, और बच्चे की बहादुरी से उसे डर लगने लगा उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश जैसा हो गया वह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के पास बैठा हूँ शेर ने सोचा थोड़ी देर बाद उसकी जान में जान आई और उसने धीरे से खिड़की के अंदर झड़ दिया बच्चा अभी भी रो रहा था उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा था जो उससे न डरता हो। वह तो यही समझता था कि उसका नाम सुनकर दुनिया के सारे जीव डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन इस विचित्र बच्चे ने मेरी भी कोई परवाह नहीं पर उसे किसी भी चीज का डर नहीं है यहाँ तक कि शेर का भी नहीं अब शेर को चिंता होने लगी। तभी उसे फिर से मां की आवाज सुनाई दी। ले अब तो चुप हो जा ये दे, ये देख, रही किशमिश बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया बिल्कुल सन्नाटा छा गया शेर ने सोचा ये किशमिश कौन है सचमुच बहुत खूंखार चीज होगी अब तो शेर को भी किशमिश से डर लगने लगा उसी समय कोई भारी चीज धम्म से उसकी पीठ पर गिरी। शेर अपनी जान बचाकर कर वहाँ ऐसी भागा उसने सोचा कि उसकी पीठ पर जरूर किशमिश गिरी होगी असल में उसकी पीठ पर एक चोर कुदा था जो उस घर में गाय भैंस चुराने के लिए आया था अंधेरे में शेर को गाय समझकर वह छत पर से उसकी पीठ पर कूद गया डरा हुआ तो चोर भी था उसकी तो जान ही निकल गई जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर सवार है गाय की पीठ पर नहीं शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा ताकि किशमिश नीचे गिर पड़े लेकिन चोर ने भी कसकर शेर को पकड़ रखा था वह जानता था कि यदि वह नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा शेर को अपनी जान का डर था और चोर को अपनी जान का थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा चोर को एक पेड़ की डाल दिखाई दी। उसने जोर से डाल को पकड़ लिया और तेजी से पेड़ के ऊपर चढ़कर छिप गया शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली इधर शेर ने भी चैन की सांस ली भगवान को लाख लाख धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है और वह भूखा प्यासा ही पहाड़ी, पहाड़ी पर अपनी गुफा में, में चला गया अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी शेर और किशमिश वाजिद स्वर भारती परिमल